भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनाशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 19 निरालंब निर्भयता कोई आलंबन नहीं है आत्मा का शरीर रहित निरालंब कोई आधार नहीं है आत्मा का आत्मा परम आधार है उसके आगे फिर कोई आधार नहीं होना अपने कारण है स्वयंभू है तो जैसा उपनिषित ब्रह्म के लिए, के लिए कहते हैं परम आधार निरालंब वैसा ही महावीर आत्मा के लिए कहते हैं जिसको उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है उसी को महावीर ने आत्मा कहा है ब्रह्म या आत्मा कहने से फर्क नहीं होता एक हमें मानना पड़ेगा जो निरालंब है जिसका कोई आधार नहीं जो सबका आधार है लेकिन जिसका कोई आधार नहीं अन्यथा अस्तित्व बेबूज हो जाएगा वैज्ञानिक कहता है पानी बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिटॉन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिटॉन बने हैं विद्युत से विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किससे बनी वो कहते हैं बस विद्युत ऊर्जा किसी से नहीं बनी है तो विद्युत ऊर्जा उनके लिए निरालंब हो गई कहीं तो जाके आधार खोज लेना होगा जिसके पार कुछ भी नहीं महावीर उस आधार को आत्मा में खोजते निश्चित ही विद्युत की बजाय आत्मा में खोजना ज्यादा गहरा है क्योंकि विद्युत की खोज भी आत्मा ने की है जब वैज्ञानिक कहता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिटॉन और ये सब विद्युत से बने तो उसकी चेतना इस गहराई तक पहुंचाती है तो जिस गहराई तक हम पहुंचते हैं उस गहराई से ज्यादा गहराई हमारी होनी ही चाहिए अन्यथा हम उस गहराई तक नहीं पहुंच सकते वैज्ञानिक अपने को छोड़ देता है बाहर रख लेता है लेकिन कुछ भी हम खोज लेंगे खोजने वाले से बड़ा वो नहीं होगा जो हम खोजेंगे इसे थोड़ा ख्याल में रखना इसलिए महावीर परमात्मा से भी ज्यादा मूल्य आत्मा शब्द को देते हैं वो कहते हैं आत्मा ही तो खोजेगी ना परमात्मा को तो जो खोजने वाला है वो जिसे खोज लेगा उससे बड़ा है मैं जिसे पालूं उससे मैं बड़ा हो गया तुम जिसे पालो तुम उससे बड़े हो गए अगर तुम गौरी गौरीशंकर पर खड़े हो गए तो तुम गौरीशंकर से बड़े हो गए तो महावीर का विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है महावीर कहते हैं आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं क्योंकि सभी कुछ अंततः आत्मा ही पाएगी मोक्ष निर्वाण ब्रह्म तो जो पाने वाला है वही मालिक वही निरालंब वही परम आधार है। पर द्रव्य आलंबन से रहित वीतराग निर्दोष मोहरित तथा निर्भय और निर्भय समझने वाला तत्व है हम भयभीत हम कप रहे हैं चौबीस घंटे भयभीत यह भय क्या है बहाने कुछ भी हो और हम अपने को किसी भी तरह समझा लेते हो कुछ तरकीबें खोज लेते हूं कभी भय कि प्रिजन ना खो जाए कभी भय है बीमार ना हो जाएं कभी भय है वृद्ध ना हो जाएं बूढ़े ना हो जाए कभी भय धन न खो जाए कभी भय पद न खो जाए प्रतिष्ठानक हो जाए नाम यश हो जाए कुल परंपरानक हो जाए हजार भय हैं, लेकिन सबके गहरे में अगर खोजेंगे तो मृत्यु का भय कहीं मैं न खोजाऊं धन को भी हम इसलिए पकड़ते हैं कि धन के सहारे स्वयं के होने में सहायता मिलती धन के लिए कौन धन को पकड़ता है कौन इतना पागल है लेकिन धन हो तो थोड़ा बल होता है बीमारी होगी बुढ़ापा होगा तो धन रक्षा करेगा कोई शत्रु होगा तो धन रक्षा करेगा हम पद प्रतिष्ठा को पकड़ते हैं क्योंकि उससे भी आत्मरक्षा होती यश को पकड़ते कुल को पकड़ते समाज के अंग बनते हैं धर्म के अंग बनते हैं राजनीति के अंग बनते हैं उस सब में बहुत गहरे में आत्मरक्षा की भावना है सब तरफ से मौत हमें पीड़ित किए मरना होगा रोज कोई मरता है हमारे पैर और हिल जाते रोज कोई मरता है जड़ें और उखड़ जाती रोज कोई धक्के दे जाता है आई तूफान रोज आते ही हैं मौत के आज कोई गया कल कोई गया परसों हमें भी जाना होगा ये घबराहट तो आदमी इस अवस्था में कभी अभय को उपलब्ध हो ही नहीं सकता जिनको तुम बहादुर कहते हो वो भी अभय को उपलब्ध नहीं होते कायर नहीं है वो इससे तुम ये मत समझना कि भयभीत नहीं कायर और बहादुर दोनों के भीतर भय है कायर भय की मान के भाग खड़ा होता है बहादुर नहीं मानता खड़ा रहता है, लेकिन भय दोनों के भीतर है बहादुर भय के बावजूद भी चला जाता है युद्ध में कायर भय अनुभव होते ही बाग होता है एक आगे जाता एक पीछे जाता लेकिन भय दोनों में भय से कोई बाहर नहीं भय से तो महावीर कहते हैं वही बाहर होता है जो आत्मा को उपलब्ध हुआ क्योंकि आत्मा अमृत्व है वहां फिर कोई मृत्यु नहीं वहां पहुंचते ही पता चलता है कि ना तो ये मर सकती है चेतना न कभी मरी है न जन्मी अजन्मी अनादि अमृत तब सारा भय शून्य हो जाता है तब सारे भय गिर जाते हैं। आत्मा को जाने बिना भय के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं और भय के बाहर गए बिना कैसे दुख के बाहर जाओगे कैसे भय के बाहर गए बिना चिंता के बाहर जाओगे संताप के बाहर जाओगे कप्ते ही रहोगे आदमी का होना एक गहन कंपन है आत्मा को जानते ही कंपन ठहर जाता है स्थिति प्रज्ञता पैदा होती ज्योति अकंप हो जाती निर्धूम जलती है। जैसे ऐसे किसी घर में हो जहां हवा के झोंके न आते हो अकंप जलती तब पहली दफा जीवन में वसंत आता है उसके पहले जो वसंत जाने वो तो पतझड़ के ही आगमन के आने के उपाय थे उसके पहले तो जवानी जो जानी वो बुढ़ापे का ही चरण था उसके पहले तो जो जन्म मिला वो मौत की ही शुरुआत थी आत्मा में आकर स्वयं में आकर पहली दफे वसंत आता है ऐसा वसंत जिसके पीछे कोई पतझार नहीं नहीं यह नगमे सोरे सरासिल बहारे नौ के कदमों की सदा है नहीं यह नगमे सोरे सलासिल बहारे नौ के कदमों की सदा है अब बेड़ियों की झंकार नहीं मालूम होती है वसंत में यह तो वसंत आगमन की पगध्वनि है बेड़ियों की झंकार नहीं इसके पहले तो वसंत भी आया तो बांध गया था इसके पहले तो प्रेम भी आया तो बंधन बन गया था इसके पहले तो जो भी आया था काराग्रही सिद्ध हुआ था अब पहली दफा वसंत आता है ऐसे फूल खिलते हैं जो फिर कभी मुरझाते नहीं ऐसे फूल खिलते हैं जो मुरझाने को नहीं खिलते